महाभारत आदि पर्व चतुर्विशत्यधिक द्विशत तमोध्याय अग्निदेविका अर्जुन और श्रीकृष्ण को दिव्य धनुष अक्षय तर्कश दिव्य रथ और चक्र आदि प्रदान करना तथा उन दोनों की सहायता से खांडव वन को जलाना वै वाच एव मुक्त भगवान धूम के तुरहुतासन चिंतया मा सुवर्णम लोकपालम दिदीक्षया जी कहते हैं जन्मे अर्जुन ऐसा कहने पर धूमरूपी ध्वजा से सुशोभित होने वाले भगवान उतासन ने दर्शन की इच्छा से लोकपाल वरुण का चिंतन किया आदित्य मुद केव निवसत जलेम स च तिंतम रा दर्शाया स आदित्य के पुत्र जल के स्वामी और सदा जल में ही निवास करने वाले उन वरुण देव ने देव ने मेरा चिंतन किया है यह जानकर तत्काल उन्हें दर्शन दिया थम्रवे धूम के तो प्रतिगृह्य जलेवर चतुर्थम लोकपालाम देवदेव सनातनम चौथे लोकपाल सनातन देवदेव जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूम के तु अग्नि ने उनसे कहा सो सुधी देव राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए साथ ही कपियुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए कार्यम चो महत्थ गांडिवेन करक्रेण वासुदेव चन्म आद्य प्रदीयता आज कुंती पुत्र अर्जुन धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे अत वह सब आज मुझे दे दीजिए ददा नित्येवरुण पावक प्रत्य तदद्भूत महावीर्य यथकीर्तिवर्धन सर्वशस्त्रेरना दृश्यम सर्वशस्त्र प्रमाथ सर्वायुत महाम परसैन्य प्रदर्शन एक राष्ट्रवर्धन चित्रमुच्चा शोभित्व्रणम देवता नौ गंधर्व पूजित शास्वती साम प्राचनुरत्न अक्षयये च महेशुधी तब वरुण अग्निदेव से सभी देत अभी देता हूँ ऐसा कहकर वह धनुषों में रत्न के समान गांडी तथा बाणों से भरे हुए दो अक्षय बड़े तर्क भी दिए वह धनुष अद्भुत था उसमें बड़ी शक्ति थी और वह यश एवं किर्त्य को बढ़ाने वाला था किसी भी से वह टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति उसमें मौजूद थी उसका आकार सभी आयुषों से बढ़कर था शत्रुओं की सेना को विजन करने वाला वह वा एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था वह अपने धारण करने वाले के राष्ट्र बढ़ाने वाला एवं विचित्र था अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी वह चिकना और छिद्र से रहित था देवताओं दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की थी रथम तिव्यावर के उपेतम राज गै मिन भीम इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था उसमें जुटे हुए असुरं का रंग चांदी के समान सफेद था वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा सेना सोने की मालाओं से विभूषित थे पांडुरा सर्वोपकरण अजय देवदान उनकी कांति सफेद बादलों की सी जान पड़ती थी वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजय था भानुमत महाघोषम सर्वरत्न मनोरम सतर्ज जम सुपथा भवन प्रभु प्रजापतिरेशभरिव यम स्म सोम सरूह्य दानवान जयत प्रभु उससे तेजो छिटकती थी उसके चलने पर सब और बड़े जोर की आवाज गुंज उठती थी वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ का एक रूप से वर्णन नहीं हो सकता था पूर्वकाल में शक्तिशाली सोमचंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी नव मेघ इवच ज्वलत इवच्रिया आश्रित रथ श्रेष्ठ व रथ नूतन मेघ समान प्रतीत होता था और अपने दिव्य शोभा से प्रज्वलित हो रहा था इंद्रधनुष के समान कांति वाले श्रीकृष्ण और अर्जुन उत्श्रेष्ठ रथ के समीप गए तापनी या सुचिरा ध्वज अष्टेरुतम तस्रो दिव्य सिंह शार्दूल के उस रथ का ध्वजदंड बड़ा सुंदर और सुवर्णमय था उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भेंंगकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था दिधक्षणव त्र संस्थित तो मूर्धन शोभना शोभत ध्वज भूतासन विविधा महांति नादेन हृपैन्य राम जी साज्ञापना प्रणश्यति उस रथ के शिखर पर बैठा हुआ भवानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी रहते थे जिनकी आवाज़ सुनकर शत्रु सैनिकों के होश उड़ जाते थे सतम नाना पता का भी सोव्य समृत सतम प्रदक्षिणावृत्य दयातेभ्य प्रणम्य चौचि खड्गी बद्धकोधांगुल आरोह तदा पार्थो विम सुति यथाम वह श्रेष्ठ रथ भांति भाँति की पताकाओं से शोभित हो रहा था अर्जुन ने कमर कसली कवच और तलवार बांध ली दस्ताने पहन लिए तथा रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस पर आरूढ़ हुए ठीक वैसे ही जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठता है तत्तिव्यम धनु श्रेष्ठम ब्रह्मणा निर्मत पुराण गांडी वृह्य बभुआ मुदिर्जुन हुआसनम पुरस्कृत ततस्तपि विजवान जग्राह बलम आस्था ुजि युजुजनु मौ तो योजना बलिना पांडवीर ये शिणवनकूजिता त्राँम वै व्यतिम मन तदनंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांधी धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए पराक्रमी धनंजय ने अग्निदेव को सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंता चढ़ा दी महाबली पांडुकुमार के उस धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाते समय जिन लोगों ने उसकी टंकार सुनी उनका हृदय व्यसित हो उठा लब्ध्वा रथम धनुष तथा प्रहिष्ट साज क्रम वह रथ धनुष तथा अक्षय पाकर ंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए तदनंतर पावक ने भगवान श्रीकृष्ण को एक चक्र दिया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था आग्नेमश्रम दयिता स च कल्योव अब्रवृत्कमेन मधुसूदन अमाशान पर धनेणे जेश्यसी तम संशय अरे न तो मनुष्याण देवाना चाह रक्षा चैत्यां चाधिकता भविष्य न संदेह प्रवरोपे निबर्हणे उदत्त प्रिय चक्र को चक्रकोपाक भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए उनसे अग्निदेव ने कहा मैं मसूदन इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे इसमें संशय नहीं है इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों देवताओं राक्षसों पिशाचों दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे तथा इन सब का संहार करने में भी निसंदेह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे क्षिप्तम क्षिप्तम ऋणे चेत तया माधव शत्रुसु हवा प्रतिशत संख्य पहाड़ी में माधव युद्ध में आप जब जब ऐसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब तब यह उन्हें मार कर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा गताम वरुणाश्चोद किम प्रभु तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़क पैदा करने वाली कौमली की नामक कौमुदकी नामक गदा भगवान को भेंट की जो दैत्यों का विनाश करने वाली और भयंकर थी तथा पावकम अभ्रुता प्रहिष्टा प्रहिष्टावर्जुनाच्युत शस्त्रपन्नौनौध नल भगवान सुम पुनर्भ निकाथे इसके बाद अस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा भगवान अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त हो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले बद्रधारी इंद्र से युद्ध करना क्या नीरजवान त्रेसोह केन्ना अर्जुन बोले अग्निदेव सबके इंद्रियों के प्रेरक ये महापराक्रमी जनार्दन जब हाथ में चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे उस समय त्रिलोकी में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये चक्र के प्रहार से भस्म न कर सके गांधी बम धनुराधा तथा क्षय्य महेश अहम अप्युत्सहे लोकान विजय तुम जुति पावक पावक मैं भी यह गांधी धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तरकत लेकर संपूर्ण लोगों को युद्ध में जीत लेने का उत्साह रखता हूँ सर्वतः परिवार जैव दान प्रभु काम प्रज्वला जैव कल स्वसाह महाप्रभु अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेरकर आज ही इच्छा इच्छानुसार जलाइए हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं वह सम मुक्त स भगवान दासपा दाम वाय कहते हैं जन्मेजय जय श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान अग्नि ने तेजोमय रूप धारण करके खाण्डोवन को सब ओर से जलाना आरंभ कर दिया सर्वतः परिवार जाथ सप्ताह जलन ददा खाण्डव दाप युगान्तर्शय सात ज्वालामयी जिहाओं वाले अग्निदेव खांडो वन को सब ओर से घेरकर महाप्रलय का सादृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे प्रतिगृह समावेशनितंड कंपयत भर श्रेष्ठ उस वन को चारों ओर से अपनी लपेटों में लपेटकर और उसके भीतरी भाग में भी व्याप्त होकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष करते हुए समस्त प्राणियों को कपाने लगे दहूपावर शुभ भारत उस जलते हुए खांडो वन का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से व्याप्त पर्वतराज मेरु का संपूर्ण कलेवर उद्दीप्त हो उठा हो इस श्री महाभारते आदिपर्वणि खांडवदाह खांडवदाहपर्मि गांडिवादिदारे चतुर्विशत्यधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडवदाह पर्व में गांडिवादिदान विषयक दो अध्याय पूरा हुआ